भाषाार्थ प्रयाज नामक यज्ञ में नराशंस् अग्नि हमारी रक्षा करे इस स्तोत्रों से स्तुति करते समय मे अनुयाज अग्नि हमें सुख शांति प्रदान करे वह बुराई से दूर करे दुष्ट बुद्धि को नष्ट करे तथा यजमान को शांति दे और उसके भय का नाश करे भाषार्थ कप्त सिर वाला बृहस्पति जो ब्रह्म द्वेषता दुष्ट राक्षस है उनको पीड़ित करे तथा वह हिंसक शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए उन्हें त्रस्त करे वह अमंगल को दूर करे तथा दुष्ट बुद्धि का नाश करे और यजमान को सुख शांति दे तथा उसके भय को दूर करे त्रयश्चतुत्तर शतकम सूक्तम भाषार्थ हे यजमान तुझे बुद्ध से कार्यों के ज्ञानी तप से सुकृत से उत्पन्न तथा तप से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं यह जाना है हे पुत्र की इच्छा करने वाले तू इस लोक में पुत्रादि तथा धन को पाकर प्रसन्न होवो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर भाषार्थ हे पत्नी सुंदर रूप वाली तू अपने शरीर में ऋतुकाल के यथा समय गर्भाधान रूप कार्य के लिए पति के संबंध की कामना करती हुई तुझे मन से मैंने देखा है पुत्र की इच्छा करने वाली तू तेरे समीप आकर यौवन से युक्त तरुणी हो जा प्रजा उत्पन्न कर माता बन भाषार्थ मैं औषधियों से गर्भ का स्थापन करता हूं मैं समस्त भूनों के अंदर हूं मैं पृथ्वी के ऊपर प्रजाओं को उत्पन्न करता हूं मैं स्त्रियों से तथा दूसरी स्त्रियों से भी पुत्रों को पैदा करता हूं चतुश्चित्तोत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ जातक देव विष्णु गर्भाधान स्थान श्रेष्ठ समर्थ करें तस्ष्टा अनेक औयव बनाएं प्रजापति वीर्य सेचन में सहायक हों हे स्त्री धाता तेरे गर्भ का धारण करे भाषार्थ हे सीनी वाली देवी तू गर्भ को धारण कर गर्भ का संरक्षण कर हे सरस्वती तू गर्भ का संरक्षण कर हे स्त्री कमल माला धारण करने वाले अश्वदेव तेरे गर्भ का धारण करें भाषार्थ स्वर्णमय अरण्यों का जिस गर्भस्थ संतान के रूप में बालक अग्नि के लिए अश्वदेव मंथन करते हैं तेरे उस गर्भस्थ संतान को हम 10वें महीने में प्रसव होने के लिए बुलाते हैं पंचाशित त्युत्तर शततम सुक्तम भाशार्थ मित्र अर्यमा एवं वरुण इन तीनों का तेजस्वी बल एवं महान रक्षन सहाय हमें प्रात्त हो भाशार्थ उनके घर को भी अनर्थ करने की इच्छा वाला शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा उनके मार्गों और विश्राम स्थानों में भी उनकी कृपा दृष्टि से शत्रु कुछ नहीं कर सकता भाशार्थ आदित्य के ये तीनों पुत्र मित्र आर्यमा एवं वरुण जिस मानव को अविनाशी तेज जीवन रक्षा के लिए प्रदान करते हैं उसका भी दुष्ट शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता षडस्यत्त उत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ सर्व व्यापक वायु हमारे हृदय के लिए औषधि की भांति होकर आए वह कल्याण कारक एवं सुख कारक होकर हमें दीर्घायु प्रदान करे भाषार्थ हे वायु और तू हमारा पिता है और तू भाई तथा तू हमारा मित्र भी है वः तु हमारे जीवन के लिए कृपा कर भाषार्थ हे वायु तेरे घर में जो यह अमृत का निधि स्थापित है उसमें से हमारे जीवन के लिए दे सप्ताशिप्त उत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे तोताओं मानवों की कामनाओं को सिद्ध करने वाले अग्नि की स्तुति करो वह हमें शत्रुओं से पार करे भासार्थ जो अग्नि अतिशय दूर स्थान से अंतरिक्षवत सब पार कर बहुत प्रकाशित होता है वह अग्नि हमको सभी शत्रुओं के पार करे भासार्थ जल की वृष्टि करने वाला जो अग्नि अपनी अति शुद्ध कांति युक्त ज्वाला से यज्ञों के शत्रु राक्षसों को नष्ट करता है वह अग्नि हमको द्वेष करने वाले शत्रुओं से पार करे भासार्थ जो अग्नि संपूर्ण लोकों को अपने सामने देखता है और अच्छी प्रकार देखता है वह अग्नि हमें आपत्ति युक्त शत्रुओं से पार करे भासार्थ जो इस अंतरिक्ष से पार ऊपरी लोक में कांति युक्त अग्नि उत्पन्न हुआ है वह हमें सब कष्टों से पार करे अष्टाषित्योत्तर शततम सूक्तम भासार्थ हे यजमानो सर्वज्ञानी सर्वदापि एव अन्नवान अग्नि को प्रज्वलित करो स्तुतियों से प्रेरित करो जिससे हमारे इस बिछाए हुए आसन पर वह विराजे भाषार्थ सर्वज्ञ सुपुत्र एवं अग्नि की महान उत्कृष्ट स्तुति मैं करता हूं भाषार्थ जात वेदा अग्नि की जो काली कराली आदि सप्त जिह्वाएं सिखाए हैं जिनके द्वारा वह देवों के पास हव्यों को ले जाता है उनके साथ वह हमारे यज्ञ में पधारे एकोन नवत्योत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ यह सदैव गमनशील एवं तेजस्वी सूर्य उदयाचल को प्राप्त हुआ है और पूर्व दिशा में अपनी माता पृथ्वी को प्राप्त करता है अनंतर अपने पिता द्युलोक की ओर शीघ्रता से जाते समय बहुत शोभायमान होता है भाषार्थ सूर्य की रमणीय कांति शरीर में मुख्यतः प्राण रूप से विचरण करती है वह प्राण ग्रहण करती तथा अपान का कार्य करती है इसी से महान सूर्य अंतरिक्ष को प्रकाशित करता है भाषार्थ सूर्य के 30 स्थान दिन उसकी कांतियों के तेज से विशेष रूप से शोभित होते हैं गतिशील सूर्य के लिए वाणी से स्तुति की जाती है नवत्योत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ उस परमात्मा महान दीप्तिमान तप से ऋतु एवं सत्य उत्पन्न हुए हैं इसके बाद तले रूपी रात्रि हुई तब जल से भरा सागर पैदा हुआ भाषार्थ जल से भरे सागर के पश्चात संवत्सर उत्पन्न हुआ फिर निमेषों मेंस करने वाले संसार वश में करने वाले उस परब्रह्म ने दिन और रात बनाए भाषार्थ सबको धारण करने वाले परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा द्योलोक तथा पृथ्वी लोक अंतरिक्ष एवं सुख लोक को पहले की भात ही बनाया एक नवक्त्योत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ सभी सुखों की वृष्टि करने वाले अग्नि तू सबका स्वामी होकर संपूर्ण तत्वों को मिलाता है तू भूमि के यज्ञ वेदी पर प्रकाशित होता है वह विख्यात तू हमें नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त करा भाषार्थ हे तोताओं तुम आपस में एक विचार से मिलकर रहो आपस में मिलकर प्रेम से वार्तालाप करो तुम लोगों का मन समान होकर ज्ञान प्राप्त करे जिस प्रकार पूर्व के लोग एकमत होकर ज्ञान संपादन करते हुए सेवनीय ईश्वर की श्रेष्ठ प्रकार से उपासना करते हैं उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर अपना कार्य करो धनादि ग्रहण करो भाशार्थ हम सबकी प्रार्थना एक जैसी हो आपसी मिलन भी भेद भाव से रहित एक सा हो विचार प्रदान करने का स्थान एक ही हो अपना मन मनन करने का साधन अंतह करण तथा चित विचार जन्य ज्ञान एक विध हों मैं तुम्हें एक ही उत्तम रहस्यपूर्ण वचन कहता हूं और तुम्हें एक समान हवि प्रदान करके सुसंस्कृत करता हूं भाषार्थ तुम्हारा संकल्प एक जैसा रहे तथा तुम्हारे हृदय एक विद्ध एक जैसे हों तुम्हारे मन एक समान हों जिससे तुम्हारे आपसी कार्य पूर्ण रूप से संगठित हों इत अस्ट मास्ट के अस्टमो ध्यायह इत दस्मं मंडलं इत रिगवेद संगिता ओम